पृथ्वी भी इसका विचार चल रहा था वो तो मूल आपको याद है तत्र गंधावती है तो उसका न्याय विनी देख रहे थे तो अगर हम पृथ्वी का लक्षण करेंगे गंधवत्वम पृथ्वी लक्षण कहेंगे तो ये क्या 200 हो जाएगा अव्याप्ति 200 हो जाएगा इसलिए हम नया लक्षण क्या कहेंगे तो गंध समिकरण द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मत्व यहाँ दो नंबर टिप्पणी दिया है नीचे देखिए गंध अधिकरणे अधिकरण गंध समानधिकरण कहते हैं तो गंध से अधिकरण में वो वर्तमान होना पड़ेगा द्रव्यो साक्षात व्याप्य जाति वो कौन है पृथ्वीत्व रूपा भवती द्रव्यो का साक्षात व्याप्य गंध का अधिकरण में वर्तमान होगा और द्रव्य तो का साक्षात व्याप्य होगा तो पृथ्वीत्व ही होगा और उसका लक्षण देते हैं स्व भिन्न सती व्याप्य व्याप्य भिन्न हम लोग लक्षण लिखे थे स्व व्याप्य सो तो व्याप्य का अव्याप्य तो सो व्याप्य तो इसको कहते हैं सो भिन्नत्व सती सो से भिन्न होगा और सो व्याप्य व्याप्य का भी भिन्न होगा ये लक्षण ठीक नहीं घटेगा द्रव्य तो भिन्न सत्ता है सत्ता है स्व से द्रव्य द्रव्य तो व्याप्य पृथ्वी पृथ्वी तो व्याप्य घटत्व घटतत्व भिन्न सत्ता है ये लक्षण तो सत्ता में चला जाएगा उससे भिन्न सत्ता है तो सत्ता में ये लक्षण जाएगा स्व भिन्नत्व सती स्व पद से द्रव्य तो, तो भिन्न सत्ता है स्व स्व व्याप्य व्याप्य भिन्न तो सत्ता तो so, तो so, तो में जाएगा ये लक्षण तो उसे भिन्न है ना लक्षण क्या है स्व व्याप्य स्व्याप्य व्यापी कैसे ये स्व व्याप्य व्याप्य भिन्न नहीं रहे सो व्याप्य व्याप्य भिन्न सत्ता नहीं है से द्रव्यत्व उसका व्यापी जाए। हो जाएगा घटतत्व घटोत्व से, तो। से भिन्न सत्ता है आ तो जाएगा सत्ता में लक्षण और सो भिन्न द्रव्य तो भिन्न ये भी सत्ता में जाएगा इसलिए ये लक्षण थोड़ा ठीक नहीं है अच्छा इसलिए मौर्य श्री इसको नहीं बोले है मर्ष्री हो स्व्याप्य शो शो तो सती स्व व्याप्या व्यापय ये लक्षण हमारे अच्छा ठीक है साक्षात व्याप्य ये ठीक नहीं है थोड़ा <laughs> अच्छा आगे न्याय में देखेंगे एवं शीत स्पर्श बत्वादि लक्षण स्पर्श बत्व एक इसका लक्षण हो जाएगा जल का शीत स्पर्श बत्वादि आदि पद से जा जा जा जा जा तो तेज का क्या लक्षण हो जाएगा उष्ण स्पर्श तत्व तो उष्ण स्पर्श बत्व स्पर्श बत्वम उष्ण स्पर्श बत्वम ये सब लक्षण में जलादिनाम आदि पद से तेज तेज हाँ क्यों क्योंकि शीत स्पर्शवत्व उपर्शवत्व तो, तो जलादि नाम लक्ष्यता लक्ष्यता का अवच्छेद का क्या हो जाएगा जलत्व आदि हो जाएगा जलत्वादी नाम लक्ष्यता अवच्छेद को तभी जल का लक्षण कर दिए शीत स्पर्शवत्व ये जल का लक्षण ये उत्पत्ति क्षण जल में जाएगा नहीं जाएगा उत्पत्तिक्षण जल में नहीं जाएगा नहीं जाएगा तो वहां भी जाति घटित तो लक्षण करना पड़ेगा कैसा कहेंगे शीत स्पर्श समान अधिकरण द्रव्य तो साक्षात व्याप्य जाति मत हो ये हो जाएगा और इसी प्रकार की तेज का लक्षण क्या कहेंगे जाति में तो ये लक्षण हो जाएगा ये आगे पृष्ठ में हम्म, छब्बीस पृष्ठ संख्या छब्बीस दो छे वहाँ दीपिका में प्रथम पंक्ति में दिया है उत्पन्न जले अव्याप्ति वारण शीत स्पर्श समान द्रव्यो अपर जाति मत तात्पर्य शीत स्पर्श समान द्रव्यो अपर जाति द्रव्य तो का अपर जाति द्रव्यो से छोटा जाति तो जलत्व तो हो जाएगा हाँ आगे शरीर का लक्षण क्या था भोगायतनम शरीरम अब भोग क्या है सुख दुख अन्यत्रात्कार भोग ठीक अच्छा। है आगे देखिए 24 पृष्ठा में भोगयतनम शरीरम ऐसा कहा जाता है तो भोगयतनम शरीर कहने से भोगयतनम तो ये काल भी होगा आयतन अर्थात आश्रय भोग का आश्रय काल भी है किसी तो काल में भोग होगा तो इसलिए कहेंगे तुम फिर तुम चेष्टा का आश्रय काल भी होगा मतलब चेष्टा भी किसी काल में होगा इसलिए शरीर का लक्षण कहेंगे अंत्यावय सती चेष्टाश्रयत्व अंत्य अवयव होना चाहिए और चेष्टा का आश्रय होना चाहिए तो काल जो है वो अवय ही नहीं है तो अंत्यावय भी होगा? तो इसलिए लक्ष्मण कहेंगे अंत्यावयी चेष्टाश्रय तुम क्या चीज काल भिन्न त्वे फिर कहेंगे दिख में जाएगा इसमें जाएगा अच्छा आगे किरणावली में द्वितीय पंक्ति देखिये चौबीस पृष्ठा टू फोर ऐसे दिया अनाव्यंत द्वितीय पंक्ति किरणावली द्रव्यांतर अनारंभक द्रव्यम द्रव्यांतर का अनारभक है और द्रव्य है उसको कहा जाएगा अंत्य तो अन्य कहते हैं द्रव्या द्रव्यांतर अनारंभक सती अवय भीत्व अवय भी हो और द्रव्यांतर का आरंभ न हो जैसे ये अंगुली हुआ ये अवयवी है क्योंकि इसका पर्व सब अवयव है ये अवयवी तो है किंतु यह अवयवी नहीं है क्योंकि द्रव्यांतर हस्त का आरंभ हुआ अंत्यवय भी वही होगा जो अवयवी है और द्रव्यांतर का अनारभ को हो जैसे शरीर शरीर अवयवी भी है किन्तु द्रव्यांतर का आरंभ नहीं है ये कोई अन्य द्रव्य का आरंभ नहीं हो रहा है शरीर संपूर्ण शरीर इसलिए शरीर का लक्षण कहेंगे द्रव्यंत अंत्यावयव भी तु सती चेष्टा श्रेतु अंत्यावयव भी अर्थात द्रव्यांतर का आरंभ न हो और अवय हो इसका आगे दे दिया पंचम पंक्ति में वही देखिए कैसे अन्य द्रव्य का आरम्भ नहीं होना चाहिए हाँ अतः अन्य द्रव्य का अवयव नहीं होना चाहिए ये स्वयं अवयवी है अन्य का अवयव नहीं है अवयव का हाँ <laughs> जन्यजनक अवय भी अवय व थोड़ी है तो अवय भी अवय व थोड़ी कहा जाता है कि अवय भी अवय नहीं माना जाता ऐसे नहीं माना जाता है तृतीय पंक्ति देखिए शरीरत्व न जाती जो शरीरत्व है ये जाती नहीं है क्यों कहेंगे अनेक शरीर में विद्यमान है ये नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी आदि ना सांकर्यात शांकर्य दया है अभी कहेंगे कि शरीरत्व और पृथ्वीत्व ये दोनों में सांकर्य दोष हो जाएगा अर्थात शरीरत्व बिहाय पृथ्वीत्वम कहीं रहेगा पृथ्वीत्व बिहाय शरीरत्व कहीं रहेगा और दोनों मिलकर के कहीं रहेंगे अभी शरीरत्वम बिहाय पृथ्वीत्वम कहा रहेगा घटपट में रहेगा और पृथ्वीत्वम विहाय शरीरत्व कहाँ रह जाएगा पृथ्वी तो नहीं रहेगा किन्तु शरीरत्व रहेगा नहीं रहेगा इतना क्षुद्र बुद्धि <laughs> थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना, न पृथ्वीत्व विह्य शरीरत्व जो तेजसीय शरीर है जलीय शरीर है वायुवीय शरीर है वो सब में शरीरत्व रहेगा किन्तु पृथ्वी तो नहीं रहेगा और पृथ्वी भी तो रहेगा किन्धान्य तो तो जो पार्थिव शरीर है उसमें जल है नहीं है तो प्राधान्य को लेकर के जो जल शरीर होगा वहाँ अगर पार्थिव नहीं रहेगा तो ये तो सब बह जाएगा इसलिए जैसे कहते ना रबर ट्यूब होता है तो न, मुक्तावली में उसका विचार देते हैं ऐसे तो आप न्याय के कहा कहते स्थूल और सूक्ष्म सूक्ष्मण शरीर भौतिक शरीर है इसलिए वो सब क्या चीज है अभी न्याय पड़ रहे है उस क्या है सर इधर उधर यह हो जाना अर्थात कहते ना कि यह अर्थात बुद्धि का शांकर्य दोष है यह जिसका चीज वहां रहना है तो अभी दोनों मिलकर के कहा रहेंगे शरीरत्व और पृथ्वीत्व पार्थिव शरीर में तो रहने से ये शरीरत्व ये जाति नहीं होगा क्योंकि सांकर हो गया इसलिए कहते हैं शरीरत्व न जाति पृथ्वीत्व आदि न सांकर पृथ्वीत्व बिहार शरीरत्व जलीय तैज तो सेवा रह जाएगा और शरीरे तो शरीरे शरीर तय तो जैसे शरीर तो बर्तते शरीरत्व बिहार पृथ्वी तुम घटादो बर्तते द्वयो समावेश पार्थिव शरीर तो फिर शरीर तो कोई जाति नहीं है फिर तो शरीर का लक्षण क्या हो जाएगा कहते अंत्या चेष्टाश्रेय तुम और चेष्टा क्या हो गया चेष्टा का लक्षण हिता हित तो अनुकूल व्यापार उसको चेष्टा कहेंगे अनुकूल क्रिया व्यापार तद तो आश्रय स्थावर जंगम आदिशु शरीर तो व्यवहार है जो वृक्ष इत्यादि है वो भी शरीर है क्यों उसमें भी हिता हित तो प्राप्ति परिहार अनुकूल व्यापार होता है अच्छा जंगम में तो चलता फिरता दिखता है स्थावर वृक्ष में भी हिता हित तो प्राप्ति परिहार अनुकूल व्यापार होता है आग दिखाने से कहते है की वो वो जाता है गर्मी होने से सिकुट जाता है अच्छा ये हो गया शरीर का बात हो गया आगे इंद्रिय के लिए कहते हैं इंद्रिय का लक्षण ये घृण इंद्रिय के लिए क्या कहे गंधग्राहकम इंद्रियम गंधग्राहकम घृणम कहते हैं कि इसके लिए लक्षण देते हैं दीपिका में प्रथम पंक्ति में देखिए पृष्ठा का प्रथम पंक्ति यही चबीस पृष्ठा में शब्दे तरुद्भुत विशेष गुण अनाश्रय सती ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्व स् इंद्रियव इंद्रिय तुम का लक्षण हो गया कि ज्ञान कारण मन संयोग आश्रय तुम इत, इतना इतना विशेष हुआ पहले इतना अंश लेंगे ज्ञान का कारण मन संयोग ज्ञान होने के लिए नया एक लोग कहते हैं कि तीन संबंध होता है आत्मा का मन के साथ मन का इंद्रियों के साथ और इंद्रियों का विषय के साथ इंद्रिय विषय में जो संबंध है उसको क्या कहते हैं यहाँ नया की भाषा में इंद्रियों का विषय के साथ और छह प्रकार होता है सन्निकर्ष तो यहाँ तो ये यह संयोग हो सकता है संयुक्त तो समवाय संयुक्त तो संवेत तो समवाय इत्यादि होंगे और आत्मा और मन के बीच में मन का बीच में संयोग इन दोनों ही द्रव्य है और मनो और इंद्रिय का बीच में मनो और इंद्रिय का बीच में इंद्रिय क्या है इंद्रिय क्या पदार्थ है द्रव्य है मनो द्रव्य द्रव्य में क्या संबंध होगा संयोग होगा तो आत्मा मन में संयोग हुआ मन इंद्रिय में संयोग हुआ और इंद्रिय विषय के साथ सन्नीकर्ष ये छह प्रकार के हो सकते हैं अभी कहते हैं ज्ञान होने के लिए मन का आत्मा के साथ संयोग होगा ना मन का इंद्रिय के साथ संयोग होगा दोनों के साथ होगा तो अभी लक्षण कहते हैं ज्ञान का कारण मन संयोग मन संयोग का आश्रय कौन कौन बन रहे हैं अभी आत्मा इंद्रिय दोनों हो रहे हैं तो ज्ञान कारण मनो संयोग आश्रय इंद्रिय तुम, तुम कहने से होती व्यक्ति हुआ आत्मा में होती व्यक्ति हुआ मनो में तो इंद्रियो में तो जाएगा आत्मा में गया इसलिए कहते हैं उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व सति ये जो इंद्रिय होता है उसमें उद्भूत विशेष गुण नहीं रहता है क्योंकि इंद्रिय इंद्रिय होता है नहीं, नहीं है इंद्रिय अतिद्रिय होता है उद्भूत विशेष गुण क्या है इंद्रिय ग्राह्यत्व का प्रयोजक उद्भुत विशेष गुण रहने से वो इंद्रिय ग्राह्य होगा परमाणु में भी उद्भूत रूप रहेगा किंतु इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा क्यों उसमें महत्व परिमाण नहीं है किंतु उद्भूत रूप है उद्भूत रूप होना चाहिए और महत परिमाण होना चाहिए तभी इंद्रिय ग्राह्य होगा तो ये उद्भूत जो ये रूप में उद्भूत विशेष गुण उद्भुत विशेष गुण ये प्रत्यक्ष का प्रयोजक है रूप रस गंध स्पर्श सुख दुख जो सब प्रत्यक्ष होते हैं उसमें उद्भूत विशेष गुण रहना पड़ेगा तो अथवा वो स्वयं एक उद्भूत विशेष गुण होना पड़ेगा जैसे हमको रूप का ग्रहण होता है घट में रूप का ग्रहण होता है तो ये जो रूप हुआ ये उद्भूत विशेष गुण है मतलब इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हुआ प्रत्यक्ष होना चाहिए खाली इंद्रिय नहीं जैसे सुख दुख का होगा हम नया एक लोग तो मन को भी इंद्रिय मान लेते हैं तो प्रत्यक्ष प्रयोजक ये हो गया उद्भुत विशेष गुण तो ये सुख दुख जितने आत्मा में उत्पन्न होने वाले हैं मन में मन से दिखता है धर्माधर्म नहीं धर्माधर्म संस्कार नहीं है बाकी सुख दुख ज्ञान और राग द्वेष इच्छा ये सब आत्मा में उत्पन्न होंगे समवाय समन से नया लोग कहेंगे मन से वो सब दिखेगा वो सब उद्भुत विशेष गुण है और रूप रस गंध स्पर्श ये उद्भूत विशेष गुण है किंतु कहीं ग्रहण होता है कहीं नहीं होता है तो परमाणु में उद्भूत रूप है किंतु ग्रहण नहीं होता है क्यों वहां महत परिमाण नहीं है इन्द्रिय में महत परिमाण है किंतु उद्भूत रूप में नहीं है उद्भूत विशेष गुण नहीं है ये घ्राणेन्द्रिय हुआ घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी है पृथ्वी में रूप रहेगा और घ्राणेन्द्रिय कोई परमाणु रूप नहीं है ये मध्यम महत है न्द्रिय मध्यम महत्व है तो महत्व परिमाण रहने पर भी ग्राणेन्द्रिय अतिन्द्रिय है क्यों उसमें उद्भूत गंध नही नहीं है उद्भूत ये गुण नहीं है उद्भूत विशेष गुण नहीं होने से घ्राणेन्द्रिय का ग्रहण नहीं हुआ परमाणु का भी ग्रहण नहीं होता है वहां उद्भूत विशेष गुण है किंतु वहां महत्व परिमाण नहीं है शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रयोजक विशेष को उद्भूत विशेष गुण ये रूप रस गंध स्पर्श और सुख दुख इच्छा द्वेष इत्यादि उद्भुत विशेष गुण प्रत्यक्ष तभी तभी वो प्रत्यक्ष ग्रहण होगा जैसे घट में उद्भूत रूप है और घट में महत परिमाण है उद्भूत रूप में महत परिमाण नहीं है घट में है और घट में जो महत परिमाण है वो सामान संबंध से उद्भूत रूप में आएगा ऐसा होना चाहिए सामान अधिकरण्य सम्बंध न महत परिमाण तती उद्भूत विशेष गुण होगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा उद्भूत विशेष गुण होना चाहिए और उसका अधिकरण में महत्व भी रहना चाहिए तो वो ग्रहण होगा अभी हम लक्षण करते हैं इंद्रिय का ज्ञान कारण मन संयोग आश्रय से आत्मा में अतिव्याप्ति हुआ था अभी हम कह देंगे उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय तो आत्मा जो है उद्भूत विशेष गुणों का आश्रय है क्योंकि उसमें सुख दुख तो इत्यादि रहेंगे ये उद्भुत विशेष गुण तभी तो प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष तो का प्रयोग हो गया तो उद्भुत विशेष गुण अनाश्रयत्व इतना कह देंगे तो आत्मा में अति व्याप्ति होगी क्योंकि आत्मा में उद्भूत विशेष गुण है आत्मा उद्भूत विशेष गुण का आश्रय बन गया तो उद्भुत विशेष गुण अनाश्रयत्व किंतु इंद्रिय में उद्भूत विशेष गुण नहीं है इंद्रिय अतिद्रिय है क्यों उद्भुत विशेष गुण नहीं है महत्व परिमाण है किंतु उद्भूत विशेष गुण नहीं है तो नहीं होने से इंद्रिय अत इंद्रिय हो गया तभी उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय तो सती ज्ञान कारण मन संयोग का आश्रयत्व ये इंद्रिय में जाएगा ये लक्षण अभी आत्मा में ये लक्षण जाएगा नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा वो आत्मा आश्रय हो गया उद्भुत विशेष गुणों का आश्रय हो गया हम लक्षण कहते हैं उद्भुत विशेष गुण अनाश्रयत्व इंद्रिय का लक्षण हुआ ज्ञान कारण मनो संयोग का आश्रय हुआ और उद्भूत विशेष गुणों का अनाश्रय हुआ से इंद्रिय में जाएगा अभी श्रोत इंद्रिय के इंद्रिय है वहां लक्षण जाना चाहिए इंद्रिय क्या पदार्थ है आकाश है तो आकाश में उद्भूत विशेष गुण रहेगा शब्द रहेगा आप अभी लक्षण कर दिए उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय होना चाहिए आकाश उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय है उद्भूत विशेष का है अभी आपका यह लक्षण आकाश में श्रोत्र इंद्रिय में जाएगा नहीं जाएगा अभी अब हो गया तो अगर हम उद्भुत विशेष गुण अनाश्रय ज्ञान कारण मनुष्यों आश्रयत्व कहेंगे तभी तो अन्य इंद्रिय में तो जाएगा किंतु श्रोत्र इंद्रिय में नहीं जाएगा क्योंकि उद्भूत विशेष गुणों का आश्रय हो गया ऐसा होने से कहते हैं तो अभी स्रोत इंद्रिय आकाश है वो उद्भूत विशेष गुणों का आश्रय बनता है हम किंतु कहेंगे उद्भूत विशेष गुणों का अनाश्रय हमको चाहिए इसलिए आकाश में जो उद्भूत विशेष गुण रहते हैं उसको खाली इतर कर देंगे तद भिन्न क्षति कह देंगे आकाश में क्या उद्भुत विशेष गुण रहेगा हम शब्द भिन्न उद्भुत विशेष गुण अनाश्रय तो कह देंगे तो शब्द भिन्न उद्भुत विशेष गुण का अनाश्रय आत्मा होगा शब्द भिन्न उद्भुत विशेष गुण का अनाश्रय आत्मा आश्रय हो जाएगा अनाश्रय कहने से आत्मा में बारण हो गया शब्द भिन्न विशेष गुण का अनाश्रय आकाश जो है शब्द भिन्न उद्भूत का है शब्द का आश्रय है किंतु शब्द भिन्न का अनाश्रय है लक्षण भी श्रोत इंद्रिय में जाएगा आत्मा में नहीं जाएगा श्रोत इंद्रिय में जाएगा तो शब्द इतर शब्द इतर शब्द भिन्न शब्द भिन्न विशेष गुण अनाश्रय ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्व इंद्रियत्वम ये इंद्रिय तुम, का लक्षण होगा जो है। का कारण हो इंद्रिय मन मन मन विषय के साथ संबंध नहीं होगा मन का इंद्रिय के साथ संबंध होगा जो इंद्रिय वो होगा मन और मन का विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है मन और इंद्रिय का ज्ञान कारण मन संयोग किसके साथ इंद्रिय के साथ उसका आश्रय इंद्रिय होगा इंद्रिय हो जाएगा आश्रय तुम ज्ञान का कारण जो मनोसंयोग है उसका आश्रय हाँ मनोसोग का विशेषण हो गया ज्ञान कारण टीका में शब्द तरह प्रतीक दिया है बीच में जी। इतरे उद्भूता ये विशेष विशेषगुण शब्द से भिन्न जो उद्भूत विशेषगुण तेजाश्रय तो सी पुनः आश्रय नहीं होना चाहिए इंद्रिय तुम, आत्मनी आत्मनसदाश्रय च चर्मी चतिव्याय सत्यम स्रोत्रे अति व्याप्ति वारण है शब्देतर जो विचार अभिकिये है वही बाध्य शब्द से इतर जो उद्भूत विशेष गुण उनका अनाश्रय तो शब्द इतर उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय आकाश होगा होगा और आत्मा तो आश्रय हो जाएगा अनाश्रय तो सती तो ज्ञान से कारण यद इंद्रिय मनसो आत्मा मनुष्य संयोग तद तो आश्रय तुम तो ये आत्मा में भी जा रहा है आत्मनि आत्मनिवार आत्मनि चर्मणि च अतिव्याप्ति वारणा सत्यंतम तो सत्यंतम दे दिया अर्थात ये उद्भुत विशेष गुण अनाश्रय सती तो ये आत्मा का वारण हो जाएगा चर्म का भी वारण हो जाएगा ये विशेष गुण बहुत है रूप रस गंध सुख दुख इच्छा द्वेष ये बहुत हो जाएंगे क्या जी इनकाश्रय अनाश्रय हमारा लक्षण है अनाश्रय तो स्थिति आत्मा आश्रय हो जाता है सुख दुख इत्यादि का अनाश्रय तो, तो देने से आत्मा का वारण हो गया और अनाश्रय तो अनाश्रयितों से आकाश का ग्रहण हो गया आकाश से इनका अनास्रय है शब्द से इतर जो है उनका अनास्रय है हमारा लक्षण है अनास्रय, इसलिए आकाश का वह हो जाएगा और आत्मा आश्रय है अनाश्रय करने से आत्मा का वारण हो जाएगा जा। आगे वहां टीका में दे दिया श्रोत्रेय अतिव्याप्ति वारणाय शब्द इतर इत स्रोत्र में अभ्याप्ति स्रोत्र में अभ्याप्ति बारह करने के लिए शब्द तरह अगर शब्द तरह नहीं कहे उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय तो आत्मा तो उद्भूत विशेष आकाश तो उद्भूत विशेष गुणों का आश्रय है उसमें अभ्याप्ति हो जाएगा फिर इसलिए शब्द ही तरफ कह दिया आत्मा में अतिव्याप्ति आकाश में अव्याप्ति व्याप्ति हो जाएगा आकाश में अच्छा आगे दक्षिण पार्श्व में किरणावली में देखिए चतुर्थ पंक्ति में गंधवत्वे सती अंत्याती सुख दुख अन्तर साक्षात्कार अवच्छेद पार्थिव शरीर पार्थिव शरीर का लक्षण कह दिया सुख दुख अन्यतरह साक्षात्कार अवच्छेद तो सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार इसका तो सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होने के लिए तो ये अर्थात भी मनो इत्यादि भी सब चाहिए तो इसलिए कहते हैं अंत्याती गंधवत्व गंधवत्व सती अंत्यावयवित्व सती गंधवत्व और अंत्यावयत्व कहने से ये पार्थिव शरीर को लेगा नहीं तो अगर गंधवत्व नहीं कहेंगे अंत्यावयोवत्ती सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार अवच्छेदत्व ये जलीय शरीर भी हो जाएगा जो जल देवता इत्यादि होते हैं उनको भी सुख दुख इत्यादि होता है हम लक्षण करेंगे अंत्यावयोवित्व स्तरी सुख दुःख अन्यतर साक्षात्कार अवच्छेदक तो जलीय शरीर हो जाएगा इसलिए कहते हैं गंधवत्व क्षति ये सब पूरा लक्षण हो जाता आगे किरणावली में नीचे से एक जैसे हाँ। तो शरीर है बाहर चार ही शरीर होता है।, तो है आगे किरणावली में नीचे से एक दो तीन चार पांच छ इंद्रियों का लक्षण मतलब ग्रहण घ्रियो का लक्षण कहते हैं अभी घ्राणेन्द्रिय क्या पदार्थ है पृथ्वी है और क्या ग्रहण करेगा गंध ग्रहण करेगा गंध कहाँ रहेगा पृथ्वी में रहेगा अभी घाणेन्द्रिय द्रव्य है पृथ्वी है और गंध जहाँ ग्रहण करेगा वो गंध जिसमें रहेगा वो भी पृथ्वी है तो घ्राणेन्द्रिय का वो गंध का आश्रय पृथ्वी के साथ क्या संबंध होगा संयोग होगा और वो जो पृथ्वी जिसमें गंध है वो गंध के साथ घ्राणेन्द्रिय का क्या सन्निकर्ष हो जाएगा घ्राणेन्द्रिय का का उस घट के साथ हो गया संयोग अभी घट का गंध को ग्रहण कर रहा है घ्राणेन्द्रिय संयुक्त समवाय होगा तो संयुक्त समवाय संबंध है ना देख लीजिए, स्व स्व पद से घ्राणेन्द्रिय स्व स्वयुक्त समवे तबंधे स्व संयुक्त हो गया घट उसमें समवेत तो हो गया वो गंध तो वो गंध में आ जाएगा समवेतत्व अभी संबंध हो गया स्व संयुक्त समवे तत्व संबंधे न गंध का ग्रहण करेगा अभी ज्ञान इंद्रिय तो गंध विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व सती इंद्रियत्व हम कहते हैं गंध ग्राहकत्व सती इंद्रियत्व ऐसा कह देते हैं गंध ग्राहकत्व के लिए लक्षण कह दिया किस संबंध से ग्रहण करेगा सो संयुक्त समवे तत्व संबंध है न इसी कह दिया सो संयुक्त तत्व संबंध न गंध विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व सती ज्ञानेन्द्रिय अभी ज्ञानेन्द्रिया का लक्षण करे घट गन्द्रिय का घट के साथ अगर सटा दिए तो वास्तविक नहीं है वहां से सब कौन आते हैं जब हमको कुछ गंदा होता है तो वहाँ से कौनों आते हैं तो आते हैं उसका घर के साथ संबंध होता है संबंध संयोग संबंध होगा वो कौनों का में है क्या? कैसे? हाँ, सर्वत्र ये होगा मतलब रसन इंद्रिय का भी यह लक्षण होगा सर्वत्र नहीं चक्षु के लिए वो नहीं होगा अच्छा चक्षु भी अच्छा चक्षु भी तो स्व संयुक्त हाँ हाँ इंद्रिया के द्वारा तो जब करेगा ये हो जाएगा किन्तु स्व संयुक्त समझ रूप का ग्रहण करेगा चक्षु रूप का ग्रहण करेगा चक्षु के लिए नहीं होगा चक्षु जब घट को ग्रहण करेगा संयोग हो गया इसलिए स्वसंयुक्त समवे तत्व तो संबंध नहीं हुआ रूप के लिए स्वसंयुक्त समवे तत्व तो संबंध है न अच्छा चक्षु का लक्षण तो रूप ग्राहकत्व करते हैं घट तो ना चक्षु का लक्षण नहीं होता है सारे इंद्रियो का लक्षण होता है तो गुण ग्राहकत्व न इसलिए सर्वत्र ये घट जाएगा स्व संयुक्त समवे संबंध इंद्रिय का लक्षण गुण वो द्रव्य ग्रहण कर लेते हैं किन्दु उसका लक्षण द्रव्य ग्राहक नहीं होता है चक्षु का लक्षण इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु इंद्रियम द्रव्य ग्राहकम चु ऐसा नहीं कहते हैं वो बात नहीं है मतलब द्रव्य ग्राहक एकाधिक इंद्रिय हो जाते हैं मन भी द्रव्य का ग्रहण करेगा स्पर्श इंद्रिय भी द्रव्य का ग्रहण करेगा और चक्षु भी द्रव्य का ग्रहण करेगा तो इसलिए द्रव्य ग्राहक नहीं दे करके गुण तो ना इंद्रियो का लक्षण किया जाता है अच्छा ये हो गया पृथ्वी का विचार पूरा हुआ आगे ये, ये, ये ना, जिस हाँ वो नियम ठीक है ठीक है तो वो यो गुणो ये न इंद्रियण आगे आएगा दिखा देंगे वो गुणो येन न इंद्रियण गृहते तदगता जाति तदभावश्य तेना गृह अच्छा आगे पढ़िए जल के लिए शुपस्कुण। शुपस्कुण। इसका तो न्यायबी कुछ नहीं है खाली जल का लक्षण क्या हो जाएगा निष्कृष्ट लक्षण जातिमत्तम मत हो जाएगा अच्छा ये समान है इसमें और के विशेष नहीं है अच्छा नित्य का लक्षण क्या है ग भाव भिन्न सती ध्वंसा प्रतियोगी तो हम कह देंगे अगर ध्वंस अप्रतियोगी कह दिए ध्वंस का अप्रतियोगी कौन होगा जिसका ध्वंस नहीं होता है किसका ध्वंस नहीं होता है ध्वंस का और नित्य का ध्वंस अप्रतियोगी कहने से ध्वंस और नित्य होंगे और आप प्राग भाव भिन्न सती कह दिए ये <laughs> तो ध्वंसो में जाएगा ये लक्षण भिन्नत्व ध्वस भिन्नत्वे सति कहने से ध्वंस भिन्न ध्वंस अप्रतियोगी लेंगे पहले वो तो तृतीय लक्षण है ध्वंस का अप्रतियोगी कौन कौन होगा ध्वंस और जिसका ध्वंस नहीं होता है प्रागभाव का ध्वंस होगा नहीं होगा होगा इसलिए वो अप्रतियोगी कैसे वो प्रतियोगी ध्वंसों का ध्वंस होगा नहीं होगा वो अप्रतियोगी होगा ये नित्य का ध्वंस होगा नहीं होगा वो भी ध्वंसों का अप्रतियोगी है तो ध्वंसों का अप्रतियोगी तो होने से कौन कौन आए हम नित्य का लक्षण कर रहे हैं ध्वसों को हमको वारण करना है इसलिए क्या कह देंगे ध्वंस भिन्न सी तो लक्षण क्या हो गया ध्वंस भिन्नता ध्वंसा प्रतियोगिता इसी प्रकार की प्राग भाव का अप्रतियोगी अर्थात जिसका प्राग भाव नहीं है जिसका प्राग भाव नहीं है अर्थात जिसका उत्पत्ति नहीं होती है तो किसी का प्राग भाव नहीं है ध्वंस का प्रागभाव होता है नि... तो प्रागभाव नहीं है किसका प्रागभाव का प्रागभाव नहीं है और नित्य का हम प्राग भाव अप्रतियोगित्व कह देने से दो आ गए कौन कौन प्रागभाव नित्य हम लक्षण किसका कर रहे हैं नित्य का किसको को वारण करना है तो क्या कह देंगे अप्रतियोगित्व प्रागभाव भिन्न सती प्राग भाव प्रतियोगित्व अप्रतियोगी कहेंगे ना प्राग भाव का अप्रतियोगी कहने से दो आए प्राग भाव और नित्य प्राग भाव को वारण करना है तो प्राग भाव ये हो गया द्वितीय लक्षण और प्रागभाव अप्रतियोगी कहने से प्राग और नित्य दोनों आए प्राग का अप्रतियोगी प्राग और नित्य ये दोनों अप्रतियोगी हुए और अभी हम कह देंगे की ध्वंस का भी अप्रतियोगी होना चाहिए अभी हमको दो आए हैं कि प्राग एक नित्य ये जो प्रागभाव है उसका ध्वंस होता है होता है इसलिए यह ध्वंस का प्रतियोगी हो जाएगा हम लक्षण दे देंगे ध्वंस अप्रतियोगी इसलिए प्रागभाव का वारण हो जाएगा प्राग भाव का अप्रतियोगी कहने से प्राग भाव और नित्या है ध्वंस का अप्रतियोगी कहने से प्रागभाव वारण हो जाएगा क्योंकि ध्वंस का प्रतियोगी है प्राग भाव का ध्वंस होता है ध्वंस प्रागवाव का प्रतियोगी हो प्रागव और ध्वंस का प्रतियोगी हो गया हम लक्षण दे देंगे ध्वंस का अप्रतियोगी तो प्राग भाव का भी अप्रतियोगी ध्वंस का भी अप्रतियोगी उनसे केवल नित्य ही रहेगा और अनित्य का लक्षण क्या होगा जो प्रागभाव का प्रतियोगी होगा वो नित्य होगा हो अनित्य होगा अनित्य होगा और जो ध्वंस का प्रतियोगी होगा तो ध्वंस का अनित्य होने के लिए ध्वंस का प्रतियोगी होना पड़ेगा ना प्रागभाव का प्रतियोगी होना पड़ेगा नुणेज़े नुणेज़े। तो इसलिए आपको अन्य तरह कहेंगे ध्वंस प्रतियोगित्व प्रागभाव प्रतियोगित्व वाह दोनों होना कोई जरूरी नहीं कोई एक का प्रतियोगी हो जाए वो अनित्य हो जाए ध्वंस का प्रतियोगी ध्वंस का प्रतियोगी प्रागभाव भी है कार्य भी है ये दोनों अनित्य है और प्राग का प्रतियोगी ध्वंस भी है और कार्य भी है वो भी अनित्य है इसलिए कोई दोनों से एक लेने से चलेगा अच्छा। आगे तेज के लिए पढ़िए आकर जम, आकराज जायते सुवर्णादी अविंधन अच्छा। आगे पृष्ठा में देखे में ये द्वितीय पाराग्राफ में अष्टम पंक्ति में दिया है मूले च च च च इति भौम दिव्यति दिव्य भेद भेद अर्थ विशेष भूमो भव भौम बन्यादि कम आदि न खद्य औषध मणि आदि नाम तेजः परिग्रह खद्य में भी तेज होता है और मणि औषध है इसमें भी तेज होता है औषध ये कहते हैं जो पकाने के लिए आम को देते हैं ना कार्बाइड कहते हैं उसमें तेज है बहुत तेज है जो कार्बाइड देते हैं ना केला इत्यादि के लिए तो उसमें बहुत तेज बहुत गर्म होता है तो वो सब औषध आगे और अन्य औषध भी है और अब इंधनम आप एवं ईंधनम ईंधनम अर्थात तो उद्दीपनम यश ईंधनम अर्थात जलता हुआ नहीं उद्दीपनम अर्थात तो उसको वो प्रयोजक तेज तेज जो औषध भी औषध भी तेज है सारे औषध नहीं है कुछ औषध है जिसमें तेज है हाँ उसमें जो भौम कह दिया भौम में बनी हो गया और आदि भौम ये बनियाधिकम आदि से कहते हैं खद्य तो औषध मणि मणि में भी तेज है और औषधि में भी तेज है ये सब भौम बन्नी हो गया बनी मणि मणि ये जो स्फटिक रखते ना है कहते हैं भाष्यकार भगवान का हम तो कभी देखा नहीं तो जो लोग पुजारी है कहते हैं कि भाषाकर भगवान का जब आजकल तो बिजली जाता नहीं पहले जब बिजली चला जाता था तो कहते थे कि वो जो भगवान भाषाकर का गला में जो स्फटिक है तो बिल्कुल एकदम ये स्पष्ट दिखेगा इतना ये बड़ा बड़ा है ना शीत तो। वो है।, है? शीत है वो सी है किंतु उसमें तेज भी है तो शी तो पार्थिव अंश के द्वारा अभिभूत हो जाता है वो तेज का उष्णता किन्तु तेज का जो प्रकाश अंश है वो अभिभूत नहीं होता है देख आता है। हाँ हाँ वो मणि पंचदशी है ना तो मणि का तेज है खद्युत तो, उसका जो पीछे होता है जुग्न वो भी तेज है प्रकाश हो गया तो तेज है आगे अबिंधनम आप एवं ईंधनम उद्दीपनम आगे कहा विद्युत आदि आदि से सूर्य चंद्र तारक आदि तेज ये सब विद्युत आदि ये अबिंधनम कहते हैं अबिंधनम वहाँ आप इंधनम ये जो विद्युत है विद्युत आप जल का टकराव होने से हुआ आदि कहने से सूर्य वो सब आप अबिंधन नहीं है सूर्य अब नहीं है वो तो आदि पदों से ये भी ग्रहण हो जाएंगे अबिंधनम <laughs> कहने से जो विद्युत और विद्युत आदि आदि कहा तो आदि पदों से सूर्य चंद्र तारका इत्यादि लेना है वो किंतु अबिंधन नहीं है वो दिव्य तेज है दिव्य तेज के लिए कह दिया अबिंधन से विद्युत आ जाएगा बात तो <laughs> समुद्र मंथन से ऐसा नहीं है से नहीं। ना ना विद्युत तो ये ना मैं पहले हो गया दिव्य दिव्य तेज्य हो तो दिव्य तेज में कह दिया कि अबिंधनम विद्युत आदि विद्युत आदि, आदि में विद्युत है की आदि है ये जो विद्युत अंश है वही अबिंधनम है और जो आदि अंश है वो अबिंधनम नहीं है आदि अंश से सूर्य चंद्र तारका ये भी सब दिव्य तेज है अभी हम दिव्य तेज का विवाह कर दिए अबिंधनम और आदि विद्युत और आदि दिव्य तेज दिव्यम किम तेज अभी तेज का विभाग हो रहा है दिव्य तेज हो गया विद्युत आदि विद्युत आदि में दो भाग है विद्युत और आदि आदि से सूर्य चंद्र तारकाज ये सब तेज है दिव्य को विद्युत कहते हैं। दिव्य तेज नहीं तेज का कि विभाग है दिव्युत ना, जो दिव्य हो गया वही दिव्य में अभी दो भाग करेंगे एक विद्युत है, एक आदि को भी दो भाग दिव्य क्या दिव्य है कि दिव्य तेज तेज में चार विभाग कर दिए एक विभाग आ गया दिव्य हो गया दिव्य तेज दिव्य तेज का दो विभाग हो जाएगा एक हो गया विद्युत एक हो गया आदि तो विद्युत हो गया अबिंधनम आदि तो आदि है बाकी तो ले लिया ठीक है और थोड़ा पूरा कर देना है आदि न आगे दे दिया आकर सुवर्ण आदि आकर का अर्थ हो गया खनि जो खनि होता है तत् जातम सुवर्ण आदि आदि न सर्वलोह आदि ग्रहणम लुहा इत्यादि जो कहते हैं उक्तम च अमर कोशे सर्वच तेजसम लोहमिति आगे दे दिया पीतलम तंबू थोड़ा पढ़ ले सकते हैं यहाँ कुछ और विशेषण नहीं है तो आगे थोड़ा दीपिका में है और थोड़ा देखना है समय कोम शंकरं शंकराचार्यं वाधरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत तो पुनः पुनः ईश्वर गुरु ती मूर्ति वेद विभागिने व्योम ओम शांति न अभाव को छोड़ करके जितना रह जाएगा वो विशिष्ट उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि ये हो गया विशिष्ट पुशु अभाव विशिष्ट अभाव विशिष्ट कौन हो गया उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि ये हो गया विशिष्ट विशिष्ट में एक विशेष अंश है विशेषण अंश विशेष अंश हो गया मणि विशेषण अंश हो गया उत्तेजक अभाव ये विशिष्ट का अभी अभाव कहेंगे विशिष्ट का अभावि ना उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि ये हो गया विशिष्ट इसका अभाव इसका अभाव जब कहेंगे इसका अभाव कैसे हमको मिलेगा कहेंगे अभाव को आप ला करके केवल विशेष के साथ जोड़ सकते हैं अभाव को ला करके केवल विशेषणों के साथ जोड़ सकते हैं अभाव को ला करके दोनों के साथ जोड़ सकते हैं मणि अभाव नहीं है मणि विशिष्ट का स्वरूप में है अंदर में ब्रैकेट जिसको कहते हैं उत्तेजक का अभाव विशिष्ट मणि ब्रैकेट उसके आगे अभाव अच्छा, के के के कर सकते हैं विशेष के साथ कर सकते हैं अथवा दोनों के साथ कर सकते हैं ये तो तीनों होने से दाह होगा किसी एक के साथ कर सकते हैं दवा होगा विशेष्य मणि विशेष अभाव कहने से मणि का अभाव हो गया अर्थात ब्रैकेट का बाहर जो अभाव है उसके लाके हम मणि के साथ जोड़ते हैं और जो विशेषण है कहते हैं विशेषण ऐसा ही रहा उत्तेजक अभाव उत्तेजक का अभाव है और आप बाहर का अभाव को ला करके विशेष के साथ जोड़ दिए मणि अभाव हो गया उत्तेजक भी नहीं है मणि भी नहीं है होगा। तो होगा? अभाव शब्द ब्रैकेट का बाहर है और ब्रैकेट का अंदर जो है वो विशिष्ट हो गया यही प्रतिबंधक है आपका ये जो घटन का कमी है ना, बुद्धि और